उत्पत्ति प्रकरण सर्ग सूचिका रूप को प्राप्त होकर अपने पूर्व शरीर का स्मरण कर रही करकटी कर पश्चात ने कहा श्री राम जी इसके बाद वह करकटी नाम की राक्षसी चिरकाल तक सब जाति के मनुष्यों के मांसों का आस्वादन करने पर भी तृप्ति को प्राप्त नहीं हुई यो तो पहले ही दिन एक रुधिर बिंदु से वह तृप्त हो गई क्योंकि सूची सूची सूची के सुची के भीतर कितना समा सकता है, किंतु उस का मरना है। उसने विचार किया कि बड़े खेद की बात है मैं क्यों सूची बनी मैं बहुत छोटी हूँ मेरी खाने की शक्ति अति अल्प है एक ग्रास भी मेरे पेट में नहीं समाता मैं बड़ी दुर्बुद्धि हूँ मेरे वे अंग कहा गए काले मेघ के समान विशाल वे मेरे अंग वन में पत्ते के समान विलीन हो गए इस भाग्या मुझ आ, मुझ में वसा मंदभाग्या स्वाद मांस रस का ग्रास थोड़ा भी नहीं समाता मैं कीचड़ के अंदर डूब जाती हूँ और पृथ्वी में गिर जाती हूँ मनुष्यों के पैरों के समूहों से कुचली जाती हूँ और शुक्र से मलिन हूँ मैं मारी गई हूँ मैं अनाथ हूँ मुझे आश्वासन देने वाले मित्र बंधु आदि नहीं है मेरा कोई आधार नहीं है मैं एक दुख से दूसरे दुख में और एक संकट से दूसरे संकट में पड़ती रहती हूँ न मेरी कोई सखी है न कोई मेरी दासी है न मेरी माता है न मेरा पिता है न मेरा बंधु है न मेरे चाकर चौकर चाकर है नौकर चाकर है न मेरा भाई है न मेरा पुत्र है न मेरा शरीर है न रहने का स्थान है न कोई उपजीव्य है और न एक स्थान में मेरा आवास ही है मैं वन के जीर्ण पत्ते के समान घूमती फिरती हूँ मैं आपत्तियों के खड़ी रहती हूँ अत्यंत भीषण स्थानों में प्रविष्ट हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं मर जाऊ पर वह मृत्यु भी मुझे प्राप्त नहीं होती मैं बड़ी मंद बुद्धि हूँ जैसे कोई मूढ़ पुरुष कांच समझकर कर को हाथ से छोड़ दे वैसे ही मैंने अपना शरीर छोड़ दिया मोह को प्राप्त होता हुआ मन पहले दुर्बुद्धि को आश्रय देता है फिर स्वयं ही अनर्थों की परंपरा रूप से विस्तार को प्राप्त होता है कोई लोग कभी मुझे से धूएं के घरों में रख देते हैं। ऐसी हालत में मुझे धूएं के ऊपर रहना पड़ता है कभी मैं मार्ग में गिर पड़ती हूँ और गिरने पर गदहे ऊंट आदि के खुरों द्वारा रगड़ी जाती हूँ कोई लोग नरकूल आदि त्रुणों के भीतर मुझे डाल देते है मेरी दुख परंपरा का कोई ठिकाना है मैं नित्य दूसरे की चाकरी बजाती हूँ दूसरे जब मुझे चलाते हैं तब मैं चलती हूँ अत्यंत दीनता को प्राप्त हुई हूँ हु। मैं अत्यंत परवश हो गई हूँ तुच्छ के यानी भीतर स्थित रक्त आदि के आस्वाद की मुझे इच्छा होती है परंतु वह इच्छा भी वेधन रूपिणी है रूपिणी ही है यानी उसका फल केवल वेधन ही है क्योंकि न मुझे पेट में पेट है और न जि है मैं बड़ी मंदभागिनी हूँ गई तो थी वेताल की शांति के लिए पर उससे उससे विशाल वेताल उत्पन्न हो गया तब करने के लिए प्रवृद्ध हुई मेरा न हुए मेरा तपस्या से सर्वनाश हो गया मंदमती मैंने उस प्रकार का वह विशाल शरीर क्यों छोड़ा अथवा जिस प्रकार की बुद्धि होने पर सर्वथा नाश होता है उस प्रकार की अशुभमती नाश के समय उत्पन्न होती ही है कीड़े के शरीर से भी सूक्ष्म हावर में यानी मार्ग में भाग्यवश धूलि में डूबी हुई और धूली राशि से आवृत्तम मेरा कौन उद्धार करेगा मुझे देखना ही मुश्किल है इसलिए मेरा कोई उद्धार करने वाला नहीं है जैसे पर्वत के ऊपर रहने वाले लोगों की बुद्धि में ग्राम मार्ग के तृणों का हो, होना संभव नहीं है वैसे ही सूक्ष्मी योगियों की बुद्धि में मेरे जैसे हतभाग्य लोगों का स्फूर्ण कैसे हो सकता है अज्ञान सागर में डूबी हुई मेरा उद्धार कहाँ हो सकता है खद्योत यानी जुगनू का सेवन करने वाले अंधे पुरुष को पदार्थों का दर्शन कदापि नहीं होता इसलिए कितने समय तक आपत्तियों से परिपूर्ण होकर मुझ मंदभागिनी को आपत्ति रूपी गड्ढों में पड़ा रहना पड़ेगा यह मैं नहीं जानती मैं काजल के शैल की पर प्रतिमा के समान प्राणियों के संहार और अवस्थम्भ के द्वारा भार उतरने के लिए आकाश और पृथ्वी की स्तंभता को प्राप्त करने वाली होगी मेघमाला के समान भुजाओं भुजाओं वाली स्थिर बिजली के समान नेत्र वाली कोहरे के समूह ही जिसके वस्त्र है ऊंचे ऊंचे केशों से जिसने आकाश को नाप दिया है तथा जिसने खूब लंबे उदर रूपी मेघों के दर्शन से मयूरों को नचा दिया है इस प्रकार की और लंबा यमान चंचल स्तन वाली काली श्वास वायु से जिसके स्तन हिलते है हो ऐसी अट्टहास के विलास रूपी दग्धवन की धूली के पटलों से आच्छादित सूर्य मंडल को रोकने वाली यमराज के समान संपूर्ण प्राणियों के ग्रसन के लिए जिसने कार्य आरंभ किया था उस प्रकार की भीषण आकृति को धारण करने वाली अग्नि के समान दैत्य दैतिक्यमान उखल के समान गहरे नेत्र वाली सूर्य की किरण माला का अपहरण करने वाली तथा एक पर्वत से दूसरे दूसरे पर्वत पर एक शिखर से दूसरे शिखर पर पैर रखकर चलने वाली मैं कब होगी कब बड़े भारी गड्ढे के समान दिप्यमान वह बड़ा भारी मेरा उदर होगा शरद काल के मेघों के समान स्थूल मेरी नखपंक्तियां कब होंगी कब मेरा हास बड़े बड़े बलवान राक्षसों की वीरदय को विदीर्ण करने में समर्थ होगा कब मैं अपने नितंब रूपी बाजो के वादन से महारण्य में खूब प्रसन्न होकर नृत्य करूंगी मज्जारूपी आसव के बड़े बड़े घड़ों से भरे हुए प्राणियों के मांस और हड्डियों की राशियों से राशियों से कब मैं लगातार अपने उद, विशाल विशाल का पोषण कब मैं बड़े बड़े जीवों के रुधिर रुधी उन्मत्त हुई अत्यंत आनंद को प्राप्त होगी तदनंतर निद्रा की गोद में सो जाऊंगी जैसे सोना अग्नि में अपने मान स्वरूप को भस्म बना देता है वैसे ही मैंने ही कुतप रूपी अग्नि में अपने अपने उस श्रेष्ठ प्राचीन शरीर को भस्म कर दिया और सूचिता को स्वीकार किया कहा अंजन पर्वत के सदृश दिग्गतों को पूर्ण करने वाला मेरा वह विशाल शरीर और कहा मकड़ी की टांगों के समान सूक्ष्म और दिनके के समान को मल्य सूचिता अर्थात दोनों शरीरों में महान अंतर है जैसे अज्ञा पुरुष स्वर्ण के बाजूबंद को पाकर भी यह मिट्टी है ऐसा समझकर उसका त्याग कर देता है वैसे ही इस सुचिता के लोभ से मैंने अपने दैदीप्यमान शरीर का त्याग कर दिया कोहरे से पूर्ण विंध्या जल की गुफा से गुफा के सदृश है मेरे विशाल उदर आज तुम सिंह के सदृश अपने आविर्भाव से तुम्हारे वियोग से उत्पन्न हुई हाथी के सदृश व्यथाओं का क्यों अंत नहीं करते हो अपने भार से पर्वत के शिरो को तोड़फोड़ देने वाली है मेरी चंद्रमा से इस चंद्रमा को देवभाग समझकर तुम क्यों नहीं पीडित करते कांच मणियों की मालाओं से शून्य होने पर भी हिमालय के तटके समान सुंदर है मेरे वक्ष तुमने आज वह रोमो का नहीं धारण किया जिसमे सिंह आदि बड़े बड़े जानवर जुओं के समान प्रतीत होते हैं होते थे इसलिए मुझे तुम्हारे खेद है अंधेरी रात्रि के के अंधकार रूप शुष्क लकड़ियों के जलने जलाने वाले हैं मेरे नेत्रों तुम आज अपनी दृष्टि रूपी ज्वालाओं की लपटों से दिशाओं को क्यों नहीं अलंकृत करते हो हे मेरे हे मेरे तुम पृथ्वी प्रुत्व, में नष्ट हो गए हो मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है काल ने तुमको पर्वतों की शिला पर पीस डाला है एवं घिस डाला है प्रलय प्रलयाग्नि से दग्ध चंद्र बिंब के समान मनोहर है मेरे मुखचंद्र, चंद्र तुम आज अपनी किरणों से क्यों नहीं तपकर तप तप रहे हो वे बड़े मेरे हाथ कहा चले गए इसका मुझे बड़ा पश्चाताप है मैं आज मक्खियों के पेरो के पेरों से हिलाई जाने वाली महासुचि बन गई हूँ उग्र करंज की करंज से युक्त जिसमें अनेक कंद हो ऐसे गर्त के समान सुंदर हे मूत्र तथा विंध्यारण्य के समान विशाल बम्बी मैं तुम्हारे लिए शोक करती हूं कहाँ वह मेरा गगनचुम्बी आकार और कहा यह अत्यंत सूक्ष्म नवीन सुचि रूपी शरीर कहा उसका ध्योलोक और पृथ्वी के मध्यवर्ती रंध्र की तुल्य वह मुख रूपी गर्त और कहा यह सुचिका मुख कहा बहुत से मांस के भार से विशाल पूर्व मेरा ग्रास और कहा आज जल के बिंदु के बिंदु से भोजन मैं अत्यंत सूक्ष्म हो गयी हूँ अहो यह सब आत्म के लिए नाटक स्वयं मैंने अपने आप ही किया है समाप्त उत्पत्ति प्रकरण सूची के भीषण तप वर्णन और उससे आश्चर्यमग्न इंद्र का नारदोक्ति से निश्चय कथन श्री वशिष्ठ जी ने कहा भद्र श्री राम जी इस प्रकार शोकमग्न हो हुए उस सूची ने मऊ न होकर अत्यंत निश्चलता पूर्वक यानी एकाग्रता से पूर्वोक्त रीति से अपने देहादि का और आगे कहे जाने वाले प्रकार का चिंतन कर फिर उसी देह के लाभ के लिए मैं शीघ्र तपस्विनी हो ऐसा निश्चय किया तदनंतर पहले चित्त में स्थित लोगों की हत्या का त्याग, त्याग कर उसी हिमालय के शिखर में जिसमें पहले वह रहती थी तपश्चर्या के लिए गई युक्त ने अपने प्राणों से मन म, मन के संग, मन के के संग कल्पित लोह सूची में प्रवेश करके अपने अपने ही अपने में ही में मनोमय लोह सूची की कल्पना की तदनंतर उसने अपने में अपने में ही मनोमय सूचिता को देखा और प्राणवायु रूप शरीर होकर वह हिमालय के शिखर में गई तात्पर्य यह हुआ की लोह सूची और जीव सूचिका होने से यह करकटी प्राणवायु रूप अन्य होकर क्रिया शक्ति को पाकर हिमालय के ऊपर गिद्ध के शरीर में प्रवेश करके गई, अतः आत्मा में क्रिया शक्ति न होने पर भी असंगति नहीं है संपूर्ण प्राणियों से रहित वनाग्नि की लपटों से पूर्ण सूर्य के ताप से रुक्ष धूलि से धूसरित तुर रहित और विपुल उस विशाल स्थान में बड़ी बड़ी इंद्रनील मणि की शिलाओं के समान कांति वाली वह मानो अभ्युद्धित होकर स्थित हुई वह मरुभूमि में अकस्मा उत्पन्न होकर सुती हुई तृण शिखा के समान प्रतीत होती थी अत्यंत सूक्ष्म एक पैर के एक सूक्ष्म हिस्से से उर्वर पृथ्वी में खड़ी हुई उसने अपने कल्पना से एक पैर रूप तप करना आरंभ किया अत्यंत सूक्ष्म पैर के तलुवे से पृथ्वी की धूली को भी पीड़ित करने वाली वह सूची सामने और, और दोनों अगल बगल रूप तीनों भागों में फैली हुई दृष्टि को संपूर्ण विषयों से प्रयत्नपूर्वक हटाकर ऊपर को मुख करके स्थित हुई कृष्णता यानी कृष्ण कृष्णलोहमयत्व क्रूरता तीक्षणता सर्वांग व्याप्ति, मुख से से वायु के और उक्त यत्न से से रेणु रूपी तथा छोटे-छोटे संकट में वह प्रयत्न से अपने पैरों को स्थिर रखती थी भाव यह की अत्यंत दृढ़ होने के कारण ही उसकी स्थिरता सिद्ध हुई उस सूची ने जंगल में मारे मारे भूख के शुभ हुई अतः अपने समीप में आने वाले जंगल के बटोहियों को दूर से देखने के लिए उठाई हुई गर्दन से युक्त से तृण पत्ते आदि के अग्रभाग में स्थित और वायु से भी चंचल होने वाली ऐसी तृण जलो का, का अनुकरण किया उसके मुख के छेद से निकली हुई सूर्य की किरणा पृष्ठ भाग की रक्षा करने वाली और सूची के समान आकार वाली सकी हुई अत्यंत क्षुद्र भी अपने आत्मीय जीव में लोगों को प्रेम होता है किरण ने भी शुद्ध होने के कारण सूची में सखी भाव को धारण किया उस सूची की अपनी छाया भी दूसरी ताप सी सखी हुई सूची के समान मलीन उस छाया सूची को उसने अपनी पृष्ठ रक्षिका बनाया पृष्ठ रक्षक सूर्य किरण रूप सखी का सूची के साथ तथा द्वार लोह सूची के भल से भली भांति निकली हुई लोह सूची भली भाति निकली हुई छाया सूची के साथ जिसका की सूर्य किरणों का गिरना ही नेतृत्व है ग्रथन करने पर उन्होंने परस्पर द्वारा करने योग्य स्थिरता की सहायता में दृढ़ता की इसीलिए उनका वैसा करना उत्तम हुआ इस प्रकार तपस्या कर रही सूची को अपने सामने देखकर पेड़ लता आदि को भी सदबुद्धि प्राप्त हो गयी वहाँ तपस्विनी सूची को देख, देख करके किसको तप करने की उत्कंठा नहीं होगी करने के लिए स्थिर अपनी मनोवृत्ति के समान उत्पन्न हुई सु, उस सूची को पेड़ लता आदि ने अपने फल फूलों से वासित वायु खिलाया क्योंकि उसके मुख से झंकार शब्द निकलता था और शब्द के साथ भोजन करना पामर लोगों में प्रसिद्ध है जो पहले उत्पन्न हुए थे जो भविष्य में होंगे और जो देवताओं के लिए नहीं है वे सब फूलों के प्राग इस सूची को देने चाहिए इस उत्साह से मानो पेड़ लता आदि ने उसके मुख को भर दिया तदनंतर इंद्र द्वारा भेजे गए और वायु से प्रेरित आमिश यानी मांस के कन को जो कि उसके छिद्र रूपी मुख में प्रविष्ट हो रहा था उसने नहीं निकला दृढ़ निश्चय होने के कारण उसने उन पुष्प रजो पुष्प रजो को और मांस कुणों को नहीं निगला। अंत सार होने के कारण क्षुद्र लोग भी तप में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति रूप प्रयोजन को प्राप्त करते हैं। अपने मोह मु, अपने मोह में स्थित फूलों के परागो को भी वह नहीं पीती है यह देखकर वायु को सुमेरु पर्वत को उखाड़ने से भी बढ़कर आश्चर्य हुआ तद्यपि यद्यपि वह कीचड़ से कीचड़ से सिर तक हजारों वर्षों तक ढकी गई थी प्रचुर जल से हजारों वर्षों तक पूर्ण की गई थी आंधी द्वारा वह हजारों वर्षों तक उड़ाई गई थी वनाग्नि से हजारों वर्षों तक जला जलाई गई थी और ओले आधी से गिरने से तोड़ी फोड़ी गई थी बिजली के तड़कने से हजारों वर्षो तक भ्रांत हुई थी मेघों से हजारों वर्षो तक क्षोभित शोभित की गई थी तथापि दृढ़ वह छा से सोई हुई की भी विचलित नहीं हुई बाह्य व्यापारों से निवृत्त हुई सत्य सुचेतन अपने स्वरूप का विचार कर रही उसके बहुत देश काल के बीतने पर उसकी आत्मा ही बहुत देशकाल के बीतने पर उसकी आत्मा ही ज्ञान प्रकाश रूप अर्थात आत्म साक्षात्कार वृत्ति से प्रदीप्त बोध रूप हो गई पर और अवर को देखने वाली यानी पर ब्रह्म साक्षात्कार वह सोप सरका वह सोप सरगा सूची सोप सरगा सूची निर्मल हो गई और परम पावन हो गई तपस्या से पापों के क्षीण होने पर अपने सुख को सूचित करने वाली उस सूची ने पैनी बुद्धि से स्वयं ही ज्ञातव्य तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया इस प्रकार उसने ऊपर को मुख करके हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की जो चतुर्दश महालोकों को संताप देने वाली थी उसकी प्रलयाग्नि के समान भीषण तपस्या से हिमालय पर्वत जल उठा तदनंतर उसने जगत को प्रज्वलित किया तदनंतर जगत किसकी तपश्चर्या से आक्रांत है ऐसा नारद जी से पूछा। नारद जी ने इंद्रस से सूची की तपश्चर्या कही सात हजार वर्ष तक बड़ी भारी तपश्चर्या करने वाली महाविज्ञान रूप देह वाली इस सूची ने तपश्चर्या की उससे यह जगत प्रज्वलित हुआ है हे भगवान रुद्र की संहार शक्ति के समान सूची की तपस्या से हाथी निश्वास छोड़ रहे हैं, पर्वत विचलित हो रहे हैं, विमान से चलने वाले देवता वगैरह गिर रहे हैं, सागर तथा मेघ सुख रहे हैं तथा सूर्य के साथ दिशाएं मलिन हो रही है बहत्तरवा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण तिहत्तरवा सर्ग जीवयुक्त सूची के भोग विस्तार का पुनः वर्णन तदनंतर इंद्र की प्रेरणा से चारों ओर वायु का सूची अन्वेषण वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा श्री रामचंद्र जी इंद्र के करकटी नामक राक्षसी के क्रूर वृत्तांत को आद्योपांत सु, आद्योपांत सुनकर फिर नारद जी से पूछा क्योंकि उसके वृत्तांत को सुनने में इंद्र को कौतूहल हो गया था इंद्र ने कहा हे मुनिवर उक्त सूची रूपी पिशाचता को तपश्चरिया से प्राप्त प्राप्त करके हिमालय की बंदरी सी उस करकटी ने किन किन भोगों का भोग किया नारद जी ने कहा हे देवराज अत्यंत क्षुद्र पिशाचता को प्राप्त हुई उस जीव युक्त सूची का लोहे की सूची आश्रय थी लोह सूचि रूपी आश्रय का त्याग करके आकाश में चलने वाले वायु रूपी रथ में बैठी हुई और प्राण वायु के मार्ग से प्राणियों की देह में प्रविष्ट हुई वह सब पापियों के मांस मेदा वसा और रक्त की आंतों के सुराक से भीतर चिरकाल तक लीन होकर ऐसे स्थिति रही जैसे कि छिद्र से भीतर प्रवेश कर पक्षी स्थित रहता है जिस नाड़ी में रोगों का आश्रय भूत बाह्य वायु भरा रहता है उस नाड़ी को प्राप्त होकर उसने उस नाड़ी में अत्यंत उत्कट शूल रूपी वेदना ऐसे उत्पन्न की जैसे कि दक्षिणामूर्ति के विशाल वट वृक्ष की नाड़ी में शैव शूल गाड़ा गया था उसने उन प्राणियों के, शरीर, शरीर और इंद्रियों, के इंद्रियों से उन्ही प्रणियों के भोजन योग्य बहुत भोजन तथा अनान्य नमांस आदि का उपभोग किया पति के वक्षस्थल में जिन्होने मछली आदि के आकार के पत्रों को संक्रामित किया है ऐसे कपोलो से युक्त और कांत से, से जिसकी मालाए मर्दित हो गई हो ऐसे मुग्ध बाला के समान वह सोई रही यानी मुग्ध बाला को सुख का भी उसने अनुभव किया मुग्ध बाला के सुख का भी उसने अनुभव किया कल्प वृक्षों के पुष्पों से भी श्रेष्ठ अतएव द्विगुण सुगंध वाले कमलों से पूर्ण शोक रहित वन भूमि योग में पक्षी के शरीर में प्रविष्ट हुई उसने लंबी उड़ान मारी। मारीरी के शरीर में प्रविष्ट होकर भ्रमर के साथ विहार करती हुई उसने खूब सुगंधित मंदार वृक्ष के मकरंद रूपी आसव का देवताओं के पर्वतों के वनों में पान किया संग्राम में वेग से चमक रही तलवार की धार जैसे वीर पुरुषों को चबा डालती है वैसे ही गिद की देह में प्रविष्ट हुई उसने क्षत्रूपी गर्तों से युक्त शवों के शरीर चबा डाले जैसे वायु लेखा दिशाओं में नीचे और ऊपर उड़ती है वैसे ही संपूर्ण प्राणियों के शरीरों की नाड़ियों तथा कांच के समान नीले आकाश में वह ऊपर नीचे उड़ती थी जैसे समष्टि प्राण वायु का स्पंद विराट के हृदय में स्फूरित होता है वैसे ही प्रत्येक में, में जैसे प्राणवायु अपना व्या, व्या, व्यापार करता है वैसे ही चित शक्तियां भी उनमें भाषित होती है जैसे गृहिणी अपने घर में दीप प्रभा से भाषित होकर व्यवहार करती है वैसे ही पूर्वोक्त चित शक्ति रूपी प्रभा से भाषित होकर उसने प्रत्येक प्राणी के शरीर रूपी घर में विहार किया जैसे जल में द्रवशक्ति विहार करती है वैसे ही उसने रुधिर में विहार किया जैसे समुद्र में आवर्त शक्ति विहार करती है वैसे ही उसने प्राणियों के पेट में विहार किया जैसे विष्णु भगवान सफेद शेष नाग पर सोते हैं, वैसे ही वह सफेद मेदा में चिरकाल तक सोई रही जैसे पांच शक्ति अमृत का आस्वादन लेती है वैसे ही वायु रूप हुई उसने अंग के गंध का आस्वादन लिया वाजुरूप हुई उसने वृक्ष लता औषधि आदि के रस आदि का उपभोग किया और हिंसा से इकट्ठे किए हुए काले पीले और आदि अशुद्ध रसों का उपभोग किया इसके बाद मै जीव मै शुचि हो इस प्रकार खंबे के समान अटल तपश्चर्या के संकल्प से तपस्विनी वह सूची चेतना पावनी और शुद्ध हो गई। मारुद रूपी तेज घोड़े वाली वायु रूप से बह रही दिशाओ में व्याप्त उस लोहमय शुची ने अदृश्य होकर आनंद प्राणियों की देहों से पान किया भोजन किया विविध प्रकार की क्रीड़ाएं की दान दिया दिलाया आहार, आहरण किया यानी छीन लिया नाच किया गाया और निवास किया अदृश्य, शरीर रहित, तथा समष्टि और रक्त के अस्वाद में लोभ से मत हुई उसने प्राणियों के आयुष्य के लिए नियत काल रूपी आलान स्तंभ का यानी बंधन स्तंभ का आश्रय लेकर हाथीनी की नाई थोड़े से प्रदेश में भ्रमण किया कल्लोलो से खूब कपाई गई देह रोपी नदियों में बड़े वेग से प्राणियों का देह से वियोग करने वाली उस मदोन्मत्त सूचिका ने मगर के समान खूब आचरण किया मेदा और मांस को निगलने में असमर्थ हुई वह अपने हृदय में इस प्रकार रोई जैसे कि धनाढ़ वृद्ध रोगी आदि पुरुष भोजन की शक्ति न होने के कारण रोते हैं जैसे नर्तकी रंगस्थल में अपने शरीर में पहने हुए कंकन बाजुबंद आदि को नचाती है वैसे ही उसने अपने द्वारा पीड़ित बकरी ऊंट हरिण हाथी घोड़े सिंह बाघ आदि को चिरकाल तक खूब नचाया बाहर उन च वायु के स्तरों में और भीतर प्राण वायु में एकता को प्राप्त हुई अतएव वायु की गति से विवश हुई वह जैसे वायु के अंदर सुगंधी रहती है वैसे ही उनके भीतर स्थित रही मंत्र औषधि तपस्या दान देव पूजा आदि से आहत हुई वह पर्वत नदी की ऊंची तरंगों के समान बाहर भाग जाती थी बुझी हुई दीपक की ज्योति के समान अंतर्धानकती से जिसकी गति जानी नहीं जा सकती ऐसी वह शीघ्र लोह सूची में छिप जाती है और वहां पर जैसे बच्चा माता की गोद में विश्रांति को प्राप्त होता है वैसे ही विश्रांति सुख को प्राप्त होती है अपनी अपनी वासना के अनुसार सभी अपने पद की इच्छा करते हैं। राक्षसी ने सूची का ही अपना पद बनाया क्योंकि उसकी उसका सूची के समान तीक्षण स्वभाव था जीव संपूर्ण दिशाओं में विहार करके भी आपत्ति में अपने ही पदभूत लोह सूची को प्राप्त होती है जैसे कि जड़ पुरुष आपत्ति में अपने ही स्थान को प्राप्त होता है इस प्रकार प्रयत्न करती हुई दसो दिशाओं में घूमती हुई उस जीव जीव को मानसिक त्रुप्ति तो यथा यथा कथित तो प्राप्त हुई किंतु शारीरिक त्रुप्ति उसे कभी प्राप्त नहीं हुई धर्मी के रहते धर्म रह सकते धर्मी के अभाव में धर्म कैसे रह सकते है जिसका शरीर रहता है उसी का शरीर तृप्त होता है इसके बाद अपने प्राक्तन तृप्त शरीर आ, शरीर के स्मरण से उदरपूर्ति के उदरपूर्ति से प्राप्त होने वाले सुख को चाहने वाली वह वा, उस उस सूची का उस सूची का हृदय दुखित हुआ तदनंतर तो अपने प्राचीन शरीर की प्राप्ति के लिए मैं कठोर तपस्या करूंगी ऐसा दृढ़ निश्चय कर ताप के लिए स्वयं देश का निर्णय कर वहां आकाश में उड़ने वाले जवान गिद के हृदय में प्राणवायु के मार्ग से प्रविष्ट हुई जैसे कि घोंसले में सोने वाली चिड़िया घोंसले के छिद्र में प्रविष्ट होती है अपने भीतर प्रविष्ट रोग सूचिता से अधिष्ठित तथा सूची से प्रेरित किया गया उक्त गिद अपने में प्रविष्ट हुई सूची के इच्छित कार्य को करने के लिए तत्पर हुआ जैसे वायु से प्रेरित मेघ पर्वत को प्राप्त होता है वैसे ही अपने भीतर प्रविष्ट सूची हुई सूची द्वारा प्रेरित वह गिध सूची रूपी पिशाची का निवृत्ति काल उपस्थित होने पर जहाँ जाने का उसने विचार किया था उस पर्वत में गया जैसे योगी अपनी बुद्धि वृत्ति को संपूर्ण संकल्प से रहित परम पद में स्थापित करता है वैसे ही उस गिद्ध ने उस निर्जन महाअवन में उस सूची को रखा वह एक ही पैर से प्रांत से स्थित लोह सूची पर्वत के शिखर पर गीत द्वारा प्रतिष्ठा देव प्रतिमा के समान हुई धूलिकन रूपी घर में स्थित स्थानु के में एक अत्यंत सूक्ष्म पैर से पर्वत शिखर में मयूर के समान ऊपर को गर्दन करके वह खड़ी हुई गीत द्वारा स्थापित की गई और खड़ी हुई स्नेहमयी सूची को देखकर जीवयुक्त सूची का गीत के शरीर से बाहर निकलने के लिए तत्पर हुई बाहर निकलने के लिए जिसकी बुद्धि अत्यंत उत्सुक थी ऐसी सुजीव सूची वायु से नासिका से प्राणवायु के साथ मिलने के लिए उत्सुक सुगंधी के समान उस गीत के देह से बाहर निकल आई जैसे भारवाही पुरुष भार को छोड़कर कर किया, सुखी होकर अपने स्थान को जाता है वैसे ही गिध भी सूचिका को उतार कर अपने देश को चला गया उस समय जिस पुरुष की व्याधि निवृत्त हो गई हो ऐसे पुरुष के समान स्वस्थ हुआ उस जीव ने तपस्या के लिए लोह शुचि को आधार बनाया पदार्थों का खूब विचार कर, कर लिया गया यथोचित विनियोग शोभित होता है अमूर्त पदार्थ पदार की कि किसी आधार के बिना तपस्या आदि क्रियाए सिद्ध नहीं हो सकती यह विचार कर वह जीवसूची लोह सूची रूपी आधार में एक निष्ठ होकर तपस्या करने के लिए प्रस्तुत हुई जैसे पिशाची सेमर के वृक्ष को चारों ओर से व्याप्त कर लेती है और जैसे आंधी सुगंधी के लेश को व्याप्त कर लेती है वैसे ही जीव सूची ने लोह सूची को सर्वांच से व्याप्त कर लिया हे इंद्र तदनंतर सभी से लेकर यह दीर्घ तपस्या करने वाली सूची बहुत वर्षों से उक्त जंगल में तप कर रही है हे कर्तव्यर्थ कर, का निर्णय करने में परम कुशल देवराज उसको वरदान द्वारा ठगने के लिए आप प्रयत्न कीजिए क्योंकि उसकी तपस्या चिरकाल से परिपालित लोगों को जलाने में अत्यंत समर्थ है श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे राम जी इस प्रकार उक्त सूचिका वृत्तांत जी ने सुनकर इंद्र ने नारद जी से सुनकर इंद्र ने सूची को देखने के लिए वायु को दसो दिशाओं में भेजा तदनंतर वायु का दिव्य दृष्टि रूप ज्ञान उसको देखने के लिए गया यानी वायु ने दिव्य दृष्टि से गंतव्य दिशा का आलोचन किया तदनंतर आकाश मार्ग को छोड़कर वायु ने शीघ्रता के साथ भूमि में पर्यटन किया शीघ्रता से वा युक्त वायु की देवताने से ही संपूर्ण दिशाओं का परियाल, कर सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मज्योति के समान बिना किसी विघ्न बाधा के सहसा सब कुछ देख लिया सात समुद्रों के और भूमि के अंत में लोकालोक पर्वत की कर, कर रूप प्राणियों से रहित स्वर्णमय भूमि को उसने देखा तदनंतर मणिमयाकार पुष्कर द्वीप को देखा जो स्वादु जल के समुद्र से घिरा था और पर्वतों की संधि में स्थित देशों और दिशाओं से युक्त था उसके बाद पुष्कर द्वीप के अंतर्गत पर्वतों में वृत्ताकार द्वीप को देखा जो सुरा समुद्र से जलचरोप्त था इससे वह देश उस देश के प्राणियों के जल और स्थल दोनों में समान रूप से संचरण सामर्थ्य प्रतीत होती है तद उसने मध्यवर्ती देशों से पूर्ण क्रौ द्वीप द्वीप को देखा जो इक्षुदक समुद्र से घिरा था उपद्रव रहित था पर्वत श्रेणियों से व्याप्त था एवं पृथ्वी का वह पीठ स्वरूप था तदनंतर उसने वृत्ताकार श्वेत द्वीप को देखा सागर रूप मोतियों से जटित कंकन से घिरा था मध्य में त्रिलोकीनाथ विष्णु भगवान से अधिष्ठित था उसमें अवातर प्राणी एवं भिन्न भिन्न खंडते तदनंतर जिसके मध्यवर्ती मंदिर नगर घुत समुद्र से परिवेष्ट थे ऐसे कोश को उसने देखा उसमें बड़े बड़े पर्वत और उनकी संधि में स्थित देश थे तदनंतर उसने धती समुद्र रूपी करधनी से सीमित आकाश ही जिसका नगर रूपी उधर है ऐसे शाख द्वीप को देखा जिसकी सीमा में अनान्य देश थे जम्बु में महामेरु को जो कुल पर्वतों से परिवेष्ट था जिसके प्रांत मार्ग में अनान्य देश थे और क्षार समुद्र से घिरा था देखा पहले वायु संविध वात स्को से यानी उन्चास वायु किस से हुई जहां से वायु की संविधान अवतीर्ण हुई उसी मार्ग से वायु भी अनायास अवतीर्ण हुआ शुचिका का अन्वेषण करता हुआ वह वायु जंबुद्वीप को देख कर हिमालय के उस शिखर में पहुंचा जहाँ पर वह तपस्वी सूची थी अत्यंत ऊंची शिखर की चोटी में जहाँ पर सूची तप कर रही थी उस महावन में वह गया वह, वह, वह महावन दूसरे आकाश के समान विस्तृत था और प्राणियों के संचार से रहित था सूर्य के अति निकट होने के कारण उसमें तृणलता आदि के समूह उत्पन्न ही नहीं हुए थे वह रजोगुणमयी संसार रचना के समान रजोमय था यानी धूली से भरा था वह मृग तृष्णारूपी नदियों के समूह से पूर्ण होने वाले समुद्र के तुल्य था इंद्र धनुष्य के तुल्य मृगतृष्णा रूपी सैकड़ो नदियां उसमें थी वह इतना विस्तीर्ण और असीम था कि लोकपाल भी यानी इंद्र भी अपनी दृष्टि से उसकी सीमा जानने में असमर्थ थे और उसके अवान्तर देश अनेक थे दोनों ओर जोर से वायु के यानी आंधी के चलने से बह रहे धूली पटल ही उसके कुंडल थे सूर्य के किरण रूपी केसर से उसका सर्वांग लिप्त था और चंद्र किरण रूपी चंदन उसमें लगा था वह आकाश की विलास युक्त नाई का समान था और आकाश को वायु रूपी सूकार सुनाती थी वह वायु जिसका विशाल शरीर व्याप्त अनंत दिशाओं का पूरक था सात द्वीपों से और समुद्रों से किए गए मुद्रण से ऊपर को व्याप्त हुए एकादेश के आश्रयभूत पृथ्वी रूप पीठ पर चारों ओर विहार करके दीर्घ मार्ग में चलने के कारण थका था अतः उसने भवर के समान शरीर वाले आकाश में लटकी हुई सी उन्नत पर्वत स्थली को प्राप्त कर विश्राम लिया समाप्त उत्पत्ति प्रकरण चौहत्तरवा सर्ग उस तपस्विनी सूची को देखकर वायु का इंद्र के समीप में जाना सूची को वर देने के लिए ब्रह्मा से इंद्र की प्रार्थना और सूची के ज्ञान का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा श्री राम जी जिसमें पूर्व वर्णित महान वन था उस उन्नत की उस भूमि में उन्नत शिखर की मध्य शिखा के समान उठी हुई सूची को वायु ने देखा वह एक पैर से तब कर रही थी अपने सिर की गर्मी से सूख रही थी और सदा निराहार थी तथा उसकी उधर त्वचा मानो सुखे हुए पिंड के समान हो गई थी एक बार खुले हुए मुख से धूप और वायु का ग्रहण कर ये मेरे अंदर नहीं समा रहे हैं। यह दर्शाती हुई सी वह उनको बार बार बाहर निकाल रही थी। प्रचंड सूर्य की किरणों से वह सूख गई थी और वन के रुक्ष वायुओं से उसका शरीर जर्जर हो गया था अपने स्थान से वह विचलित नहीं होती थी और चंद्रमा की किरणों से उसे स्नान कराती थी, थी चंद्रमा की किरणे उसे स्नान कराती थी, थी। अन्य को स्थान न दे रही रहे एकजकन से उसका मस्तक मस्तकाछ था अतएव उसकी से वह अपनी कृता को प्रकाशित कर रही थी वह पूर्वोक्त महारण्य द्वारा वृक्ष लता झाड़ियां मृग आदि अपने विभव रूप पदार्थों को अन्य रण्यों को देकर चिरकाल की तपस्या द्वारा सूची रूप से पैदा की गई शिखा के समान स्थित थी उसके बाद योग का परिपाक होने के कारण जिन्होंने अपने मस्तक में प्राणों को स्थापित कर लिया, किया है ऐसे योगियों के जटाजुट की लटके, लटके समान वह स्थित थी उस सूची को देख रहे वायु के आश्चर्य की आश्चर्य का ठिकाना न रहा उसको प्रणाम कर और चिरकाल तक उसे देखकर अत्यंत भयभीत गिनाई वह उसके पास आया महातपस्विनी सूची किसी लिए तपश्चर्या करती है यह पूछने का उसको साहस नहीं हुआ क्योंकि वह उसकी तेजो से आभिभूत हो गया था भगवती महासूची का महात अत्यंत आश्चर्यकारी है केवल यही सोचता हुआ वायु आकाश में चला गया मेघमार्ग को लांग कर और उनचास वायु के स्तरो का अतिक्रमण कर सिद्धों को अपने अपने से नीचे करके सूर्य मार्ग में प्राप्त होकर विमानों से यानी वैमानिक प्रधान नक्षत्र लोक से के ऊपर चढ़कर वह इंद्रपुरी में पहुंचा सूची के दर्शन से अति पुनीत तो हुए वायु का इंद्र से इंद्र ने आलिंगन किया इंद्र के पूछने पर वायु ने देववृंद से परिवृत और सभा में बैठे हुए इंद्र से कहा, जिस कार्य के लिए आपने मुझे आदेश दिया था वह सब मैंने देखा हे महेंद्र उन्नत हिमालय नामक पर्वतराज है जिसके साक्षात भगवान चंद्रशेखर जमाई उसके उत्तर उत्तर तरफ के बड़े शिखर के ऊपर महातेजस्विनी तपस्विनी सूची खड़ी होकर भीषण तपश्चर्या तपस्या कर रही है उसकी तपस्या का बहुत क्या वर्णन करूं? उसने मुझसे वायु आदि का भी भोजन न हो इसीलिए अपने उधर के छिद्र को लोह पिंड बनाकर नष्ट कर डाला है उसने शीत और वायु को निगलने की निवृत्ति के लिए मुख को जिसके अत्यंत छोटे छिद्र के छिद्र के संकोच का निवारण किया जा चुका है खोलकर धूली से भर दिया है उसकी घोर तपस्या से ही ही मालय अपनी का त्याग त्यागर अग्निमय लोह पिंड बनकर दुस्से हो गया है इसीलिए शीघ्र उठिए हम सभी लोक पितामह ब्रह्मा जी के पास उसके उसके वरदान के लिए जाए यह निश्चय समझिए कि यदि उसकी अपेक्षा की जाएगी तो उसका वह घोर तप लोगों के अनर्थ के लिए ही होगा इस इस प्रकार वायु के अनुरोध से इंद्र देवताओं के साथ ब्रह्मलोक में गए वहां जाकर उन्होंने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना की सूची को वर देने के लिए हिमालय के शिखर में जाता हूं, जो ब्रह्मा जी के आश्वासन देने पर इंद्र स्वर्ग को लौट आए इतने समय में सात हजार वर्षो में यानी वह सूची अति पवित्र हो गई थी उसने अपने तप के तप से अपने तप के ताप से देवलोक को संतप्त कर दिया था अत्यंत बढ़ रही तपस्या में स्थित उस सूची को उस, उसकी छाया ने विकास को प्राप्त हुई मुखरंद्र में प्रविष्ट सूर्य किरण रूपी दृष्टि से तब तक देखा जब तक तपस्या करने का उसने संकल्प किया था रेशम के तार तार के समान अत्यंत सूक्ष्म शुची ने अपनी स्थिरता से मेरु को भी जीत लिया उसके द्वारा जीता गया वह मेरू कही लज्जा से समुद्र में डूबता तो नहीं है यह इस अभिप्राय से उसको देखने के लिए मानो दिन के दिन के आदि और अंत भागों में उसने दीर्घता धारण कर उसके दर्शन का त्याग किया उसकी छाया ने दोनों संध्याओं में और रात्रि में ए, क्यों उसके दर्शन का परित्याग किया ऐसी यदि किसी को शंका हो तो उस पर उपरयुक्त समाधान है यह समझना चाहिए अन्य समय में दूर से गौरव के साथ देख रही वह वह मध्यान्ह के समय ताप के भय से मानव सूची के उदर में प्रविष्ट हो जाती थी अतएव उस समय उसने उसके दर्शन का त्याग किया वह छाया शुचि को देखती थी और बड़े तीक्ष्ण सूर्य के ताप से उसके अंगों में मग्न हो जाती थी यह बात ठीक भी है लोग संकट के समय गौरव प्रयुक्त सत्कार को भूल ही जाते हैं छाया सूची सूची ताप सुची और लोह सूची यो तीन रूप धारण की हुई उसने अपनी तपस्या से पवित्र हुए परस्पर के मध्यवर्ती त्रिकोण देश को उसी वर्णा और गंगा इन तीनों के मध्य में स्थित वाराणसी के समान पवित्र बना दिया सुखने के सुखने के कारण अदृश्य श्यामा शुक्ला इन तीन वर्णों वाली शुचि रूपी सरिता से परिवेष्टित जो वहाँ पर धूल वायु धूलि कनादि थे वे भी परम मुक्ति को अपने साथ संसर्ग करने वाली प्राणियों को मुक्तिरूप फल देने वाली या दोषों से मुक्त करने वाली पवित्रता को प्राप्त हो गए हे राघव प्रत्यक का स्वयं ही विचार करने करके जिसने परम कारण्मा ब्रह्म का, का साक्षात्कार कर लिया है ऐसी वह सूची आज प्रबुद्ध हो गई अपनी युक्तियों से द्वारा आत्म परिचय का अनुसरण करना ही एकमात्र मुख्य गुरु है, अन्य गुरु मुख्य नहीं है यद्यपि आचार्यवान पुरुषो वेद इत्यादि इत्यादिश्रुति है वह दृश्यतेग्रया बुद्ध्या इत्यादि अन्य श्रुति के अनुसार शिष्य प्रज्ञा का ही अनुसरण करती है सर्ग समाप्त। उत्पत्ति प्रकरण पचहत्तरवा सर्ग ब्रह्माजी के प्रसन्न होने पर भी ज्ञान होने के कारण सूची का वरलाभ के लिए चुपचाप रहना तथा ब्रह्माजी के वरदान से फिर उसकी देह प्राप्ति का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे hey, श्री राम जी बोध होने के अनंतर एक हजार वर्ष में ब्रह्माजी उसके पास आए उन्होंने आकाश से हे hey, पुत्री तुम वरदान लो यह कहा सूची केवल जीवकल, जीवकला मात्र से युक्त थी उसमें कर्मिंद्रिया कोई थी नहीं इसीलिए उसने जी से कुछ भी नहीं कहा केवल अपने मन में विचार करती थी मैं पूर्ण हो गई हूं मेरे सब संदेह कट गए हैं मैं वर से क्या करू मैं शांत हूँ परम निर्वाण को प्राप्त हो गई हूँ मुझे अब अन्य वरदान से क्या प्रयोजन है जैसे मैं यहां पर स्थित हूं वैसे ही परमार्थ रूपा में स्थित रहू केवल परमार्थ रूप सत्य कला को छोड़कर अन्य पदार्थों से मेरा क्या प्रयोजन है जैसे कि बालिका अपने संकल्प से उत्पन्न वेताल से युक्त होती है वैसे ही इतने समय तक मैं अपने ही संकल्प से उत्पन्न अविवे अविवेक से युक्त थी इस समय मेरा यह अविवेक आत्म विचार द्वारा अपने आप शांत हो गया है अब प्राप्त हुए इष्ट और अनिष्ट पदार्थों से मेरा कौन प्रयोजन है इस प्रकार के निश्चय से युक्त कर्मेन्द्रियो से रहित उस सूची को चुपचाप अवस्थित देख कर कर्मफल की अवश्यम का नियमन करने वाले ईश्वर संकल्प से युक्त भगवान ब्रह्मा जी खड़े रहे प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उस विरक्त सूची से फिर यह कहा हे hey पुत्री तुम वरदान लो कुछ समय तक भूतल में विविध भोगों का अनुभव कर तदनंतर तुम परम पद को प्राप्त होवोगी जिस नियति के स्वरूप का हम लोगों से भी परिवर्तन नहीं हो सकता उसका तुम्हारे लिए यह, तुम्हारे लिए यही निश्चय है फले हुए इस तब से तुम्हारा संकल्प सफल हो फिर तुम स्थूल शरीर होकर इस पर्वत में हिमालय वन की राक्षसी राक्ष जैसे पहले बीज के अंदर रहने वाली वृक्षत्व जाति महद, महद वृक्ष स्वरूप व्यक्ति से वियुक्त रहती है वैसे ही मेघ के समान आकार वाले जिस शरीर से तुम पहले वियुक्त तो हुई हो हे पुत्री जैसे अंकुर स्थिति जल के सिंचन से लता रूप में परिणत हो जाती है वैसे ही अंतर अंतरबीज रूपिणी तुम फिर उस शरीर से युक्त तो हो जाओगी जल शून्य होने के कारण शुभ्र स्वद रहित शरत काल की मेघ मंडली के समान ज्ञानी होने के कारण तुम लोक में किसी को पीड़ा नहीं पहुँचाओगी सदा ध्यान में मग्न रहने वाली तुम जब तक जब कभी लीलावश निर्विकल्प समाधि से होगी हो तब न्याय से भूतों की बाधा करोगी यानी प्राणियों को दुख दोगी तब व्यवहारात्मक ध्यान धारणा की आधारभूत वात स्वभाव वाली देह के चलन से इधर उधर घूमने वाली और अपने राक्षस जाति के उचित और शास्त्रीय हिंसा आदि कर्म रूप स्पंद की होकर, तुम अपनी क्षुधा की निवृत्ति के लिए न्यायपूर्वक प्राणियों को पीड़ित करोगी तुम न्याय वृत्ति होगी और अन्याय करने वालों को नष्ट करोगी जीवन मुक्त होने के कारण अपने विवेक का एकमात्र पालन करोगी यह कहकर देवाधिदेव ब्रह्मा जी आकाश से चले गए और सूची भी ब्रह्माजी ने जो कुछ कहा वह मुझे प्राप्त हो उसमें मेरा क्या विरोध है और उनसे और उनके वरदान के निवारण में मेरा आ, मेरा अनुराग क्यों हो यह विचार कर पहले अपने मन में पूर्व शरीर आकार हुई यानी पूर्व शरीर का उसने पहले अपने मन में स्मरण किया पहले बिलस्त भर हुई फिर उसका आकार हाथ भर हुआ तदनंतर पेड़ की शाखा के तुल्य उसका शरीर बन गया फिर वह मेघ घटाकार हो गई। इस प्रकार वह सूची एक पलक भर में अपने संकल्प वृक्ष की कनिका के अंकुर क्रम से जिसकी अवय रूपी लता उत्पन्न हो गई हो ऐसी बन गई उसके शरीर से अविकल शक्ति संपन्न तत्त अंग इंद्रियों के गोलक ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेन्द्रिया जो पहले तिरोहित बीज समूह रूप थी संकल्प वृक्षों के वन में वन के फूलों की नाई चारों ओर से भली भांति उत्पन्न हुई मन की कल्पना से उत्पन्न होने के कारण वे मिथ्या ही है यह अर्थ है समाप्त उत्पत्ति प्रकरण छिहत्तरवा सर्ग देह को प्राप्त करके समाधि में बैठी हुई छह महीने में महीने में क्षुदित होकर समाधि से उठी हुई कर्क का वायु के वचन से किरातों के देश में जाना श्री वशिष्ठ जी ने कहा भद्र श्री राम जी संपूर्ण प्रादुर्भूत होने के बाद यह करकटी नाम की राक्षसी सूक्ष्म होकर भी फिर को प्राप्त हुई, जैसे वर्षा का मेघ पंक्ति हुई भी स्थूलता को प्राप्त होती है स्वात्मभूत ब्रह्माकाश को प्राप्त करके फिर उसका अनुसंधान कर कुछ प्रसन्न हुई उसने ब्रह्मबोध से चिर से बद्ध मूल बृहद्राक्षस भाव को केंचुल के समान छोड़ दिया यानी जैसे सांप केंचुल छोड़ता है वैसे ही उसे छोड़ दिया निष्प्रपंच आत्मा का अपनी वृत्ति धारा द्वारा आश्रय लेकर बद्ध पद्वासन से स्थिर और आत्म ध्यान में परायण वह पर्वत के शिखर के समान वहीं पर बैठी रही तदनंतर छह महीने में जैसे वर्षा काल में बड़े बड़े भारी मेघ के निर्घोष से मयूरी बोध को प्राप्त होती है वैसे ही ध्यान से बोध को प्राप्त यानी समाधि से व्युत्थित व्यु समाधि से जागी हुई वह बहिर्वृत्ति होकर क्षुधा से पीड़ित रही जब तक देह रहती है तब तक देह के स्वभाव क्षुधा, त्रुषा आदि की निवृत्ति नहीं होती तदनंतर चिंतन हेतु मन से उसने विचार किया कि मैं किसे निकलू मुझे अन्याय के साथ दूसरे जीव का भोग नहीं करना चाहिए जो सज्जनों द्वारा निंदित है और जो न्यायोपार्जित नहीं है उस भोजन से देहियों के मरण को मैं उत्तम समझती हूं यदि न्यायोपार्जित भोजन के बिना इस शरीर का मैं परित्याग कर दू तो कोई अन्य अन्याय नहीं होगा क्योंकि न्याय रहित थोड़ा सा भी अन्न यदि ग्रहण किया जाए तो वह विष हो जाता है जो वस्तु लोक सम्मत रीति से, प्र, से प्राप्त नहीं है उसके भोजन से क्या फल सिद्ध होगा मुझे न तो जीवन से कोई लाभ है और न मरने से मेरी कोई हानि है मैं देह आदि भ्रम जिसका भूषण है ऐसी मनोमात्र थी वह भ्रम मेरा शांत हो गया अब मेरे जीवन और मरण का भ्रम कहाँ रहा श्री वशिष्ठ जी ने कहा श्री राम जी मौन होकर बैठी हुई उसने राक्षस स्वभाव का परित्याग करने से संतुष्ट हुए वायु द्वारा कही गई वाणी आकाश से सुनी हे कर्कटी तुम मूढ़ लोगों के पास जाओ और ज्ञान से उन्हें शीघ्र उदबुद्ध करो अज्ञानियों का उद्धार करना ही महान पुरुषों का एकमात्र स्वभाव है जो पुरुष तुम्हारे द्वारा बोध को प्राप्त कराया जाता हुआ भी बोध को प्राप्त नहीं होगा अपने विनाश के लिए ही उत्पन्न हुआ वह तुम्हारा न्यायोचित ग्रास होगा वायु के वचनों को सुनकर आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया यह कहकर वह धीरे से उठी और पर्वत शिखर से क्रमशः नीचे उतरने लगी पर्वत की ऊर्धव भूमि का शीघ्र उल्लंघन कर और पर्वत की समीपस्थ भूमि के तट में जाकर हिमालय पर्वत के अधोभाग में स्थित किरातों के मंडल में पहुंची उसमें अन्न पशु जन समूह धन हरे तृण औषध और मांस प्रचुर मात्रा में था असंख्य कन्द मूल पेय वस्तु मृग कीट पक्षी आदि का भी आदि की भी कमी नहीं थी तदनंतर रात्रि में जबकि अत्यंत निविड अंधकार से मार्ग भूमि व्याप्त थी जले हुए और काजल से लिप्त पर्वत के समान आकार वाली वह निशाचरी हिमालय पर्वत की तलहटी में स्थित सुंदर देश में गयी छिहत्तरवा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण सतहत्तरवा सर्ग पहले रात्रि का वर्णन तदनंतर कर्कटी को राजा और मंत्री का दर्शन और उससे कर्कटी प्रश्न करने की इच्छा का विस्तार से वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा श्री इस बीच में जब की वह की की में वह के देश गई, अत्यंत अंधेरी रात्रि थी, उसका के तुल्य अंधकार हाथ से पकड़ा जा सकता था यानी वह रात्रि क्या थी कर्कटी की सखी थी नीले मेघ रूपी वस्त्रों, वस्त्रों से वह आच्छादित थी अमृत को कोई लूट न ले इस भय से उसके आकाश से चंद्रमा भाग गया था तमालो के घनी भूत वनों को वह मानो एकत्रित कर रही थी अतएव अत्यंत पुष्ट थी उसकी नेत्र का काजल चारों ओर उड़ता और काल काला कर देता था पर्वत के गावों में लताएं अति निबिड़ थी, थी। अतः तारों की ज्योति का भी प्रवेश नहीं आ, प्रवेश नहीं होता था अतएव अत्यधिक अंधकार होने के कारण बुढ़िया के समान वह मंदती थी घरों के आंगनों से अत्यंत घने नगर में नवयुवती नायिका के समान दीपिकाओं से इधर उधर संचार करती थी आंगनों में वायु द्वारा उसने दीपकों को टेढ़ा कर दिया था वह पिंडीभूत अंधकार की तुल्य थी झरो से टेढ़े छिद्रो से निकली हुई छोटी दीप रश्मियों से वह शोभित हो रही थी वह कर्कटी की सखीसी थी उसमें पिशाच पिशाच नाच रहे थे मदोन्मत्त वेतालो को नरकंकालों की लूट से वह रोकती नहीं थी अतएव प्रतीत होता था कि मानो उसने काष्ट के समान मौन धारण कर रखा है सोए हुए मृग आदि प्राणियों से और निबिड कोहरे से वह अलंकृत थी उसमें मंद मंद वायु के स्पर्श से ओस केकन भले मालूम पड़ रहे थे तालाब में बड़े बड़े गर्दों के मोह पर वह कौवों और मेढकों से व्याप्त थी उसमें अंतपुर अन्तपु, में क्रीडा के समय स्त्री पुरुषों के मुख परस्पर आलाप कर रहे थे जंगलों में प्रलयकालीन अग्नि की तरह युक्त वनाग्नि से वह चमक रही थी उक्त रात्रि में खेतों में जल के सेक से अनेकों शाही के पर घुस रहे थे जो कि पुराने हो जाने के कारण उनकी पीठ से गिर रहे थे आकाश में आंखों के तुल्य प्रतीत हो रहे और सफेद व्यापार से अलग अलग हुए सैकड़ों नक्षत्र उसमें व्याप्त थे वनों में तेज बह रहे वायु से उसमें फूल फल और वृक्ष गिर रहे थे और वृक्षों के खोकलों के अंदर उल्लुओं का शब्द सुनकर उसमें कौ की बोली बंद हो गई थी तस्करों द्वारा चारों ओर घिर गए ग्रामीण लोगों के रोदन से वह अति भीषण मालूम पड़ती थी जंगल में वह जंगल के समान स्तब्ध थी और नगर में सब नागरिक उसमें सोए हुए थे वनों में खूब वायु बह रही थी और घोसलो में पक्षी निर्व्यापा निर्व्यापार होकर सोए थे गुफा गुफाओं में सोए हुए सिंहों से वह पूर्ण थी कुंडो में हिंस जीव और हरिणी और हरिणों से भरी थी आकाश में तुषार कणों से वह व्याप्त थी और वन में मौन युक्त थी उसका स्वरूप काजल के बादल के मध्य भाग के समान और कांच पर्वत के मध्य की तुल्य काला था पंक के पिंड से मध्य के समान वह निबिड थी और इतनी निबिड थी कि मालूम पड़ता था मानो तलवार से वह काटी जाए अत्यंत अंधकार से वह परिपुष्ट थी प्रलय काल के वायु से विक्षुब्ध हुए काजल के पर्वत के तुल्य चंचल थी प्रलय कालीन एकमात्र समुद्र के पंक के पर्वत के मध्य भाग से मध्य भाग के समान वह स्थूल थी कोयलों की भट्टी के समान वह नीबिड़ काली थी महाज्ञान के समान वह घनी थी और भौरों की पीठ और परों के समान उसकी शामल कांति थी उस समय यानी उस भीषण रात्रि में के नगर का विक्रम राजा, विक्रम राजा राजा नामक जो बड़ा धैर्यवान था अपने नगर से जिसमें सब नागरिक सो गए थे मंत्री के साथ बाहर निकला वह वीरोचित रात्रि चर, रात्रि रात्रिचर्या से दस्यु आदि के वध के लिए भीषण जंगल में गया उस करकटी ने जंगल में घूमते हुए उन राजा और मंत्री को देखा जिन्होंने केवल धैर्य रूपी अस्त्र धारण कर रखा था और जो ग्राम से बाहर स्थित ग्राम की देवता बेताल के दर्शन के लिए उत्सुक थे उनको देखकर उसने विचार किया बड़े हर्ष की बात है कि आज मुझे भोजन मिल गया है ये दोनों मूढ़ अत अनात्मज्ञ हैं। इन दोनों का शरीर पृथ्वी का भार रूप है अनात्मज्ञ पुरुष इस लोक में और प्रलोक में विनाश और दुख के लिए जीवन धारण करता है इसीलिए मूढ़ का यत्न पूर्वक विनाश कर देना चाहिए अनर्थ का परिपालन करना उचित नहीं है अपने यथार्थ स्वरूप को न देख रहे मूढ़ मूढ़ का का मरण मरण मरण ही जीवन जीवन है, है। है, यानी जीवन से अच्छा है। से अच्छा इस का अभ्युद्धय होता है क्योंकि उसे पाप की प्राप्ति नहीं होती ब्रह्मा ने सृष्टि की आदि में यह नियम कर रखा है कि अनातम मूढ़ पुरुष घातक पशुओं का भोजन हो इसलिए भो खा डालूंगी अभागा जीव ही हाथ में आए हुए निर्दृष्ट पदार्थ की उपेक्षा करता है शायद ये दोनों गुण युक्त महाशय हो गुणवान नरका विनाश करना मुझे स्वभावतः अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं इन दोनों की परीक्षा करती हूँ यदि ये उस प्रकार के गुणों से युक्त होंगे तो मैं उनको नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं गुणियों की कभी हिंसा नहीं करती जो पुरुष स्वाभाविक यानी अक्षय सुख कीर्ति और, और आयु को चाहता हो उसे चाहिए कि वह संपूर्ण अभीष्ट पदार्थों के दान से गुणी पुरुषों की पूजा करे भले ही मैं इस देह के साथ नष्ट हो जाऊ पर गुणवान को मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि गुणवान सज्जन लोग अपना जीवन देकर भी लोगों के चित्त को सुख पहुंचाते हैं अपना जीवन देकर भी लोगों लोगों को लोगों के जीवन जीवन की रक्षा करनी चाहिए गुणवान लोगों की संगति रूपी औषधि से मृत्यु भी मित्र बन जाता है जब राक्षसी होकर भी मैं गुणवान की रक्षा करती हूं तब अन्य पुरुष गुणवान पुरुषों को गले का निर्मल हार नहीं बनाएगा जो दे यानी प्राणी उदार गुणों से युक्त होकर इस संसार में विहार करते हैं, धरातल के चंद्रमा रूप वे अपनी संगति से लोगों को अत्यंत आदित करते हैं। गुणी पुरुषों का तिरस्कार करना मरण है और गुणवान की संगति करना जीवन है गुणी संगति रूपी जीवन से स्वर्ग अपवर्ग आदि फल सिद्ध होते हैं। इसीलिए कमल के समान नेत्र वाले इन लोगों में कितना ज्ञान है यह जानने के लिए मैं इनकी कुछ प्रश्नों से परीक्षा करूंगी पहले यह गुणवान है या निर्गुण है इस प्रकार गुण के संबंध का विचार कर तदनंतर गुणी को अपने से श्रेष्ठ समझकर यदि वह गुणों से ही न हो तो शास्त्रोक्त दृष्टि से भली भांति विचार कर उसको शास्त्रोक्त दंड दे यदि गुणों से अपने से वह श्रेष्ठ हो तो उसे दंड न दे सतह तर्वासर्ग समाप्त